राष्टिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिषत के केंद्री शैक्षिक प्राध्योगी की संस्थान द़रा प्रस्थु थे छोटे बच्चों के लिए ध्री कार्यक्रमों की शंखला बाल जगत बाल जगत में प्रस्थु थे कार्यक्रम चोट लगे तो अरे ये मैंने गेंद पकड़ ली मैंने गेंद पकड़ ली अब मेरी बारी है मैं गेंद फेकूंगी तुम सब पकड़ो ओ मां तुम बहुत दूर तक फेंकती हो गेंद तो तुम लोग दूर तक दौड़कर गेंद पकड़ना ठीक है पर अगर गेंद पार्क से बाहर गई तो मैं उठाकर नहीं लाऊंगा हां क्यों क्यों राजू पार्क के बाहर सड़क पर दौड़ने से मेरी मां ने मना किया है मेरी मां कहती है कि सड़क पर मोटर स्कूटर से चोट लग जाएगी इसीलिए सड़क पर मत दौड़ो अरे डरपोक डरपोक बंदर अरे वाह सड़क पर जाने से डरते हो तुम राजू तुम तो बड़े डरपोक हो ए चलो चलो खेल शुरू करते हैं मैं गेंद फेंकती हूं 1 2 3 अरे देखो पकड़ पकड़ पकड़ अरे मैंने पहले ही गेंद पकड़ ली अब रानी फेंकेगी गेंद अच्छा अब तुम दौड़ो हम्म 1 2 3 अरे अरे बस बस भागने वाले हो मत अरे, अरे, अरे गेंद तो सड़क पर चली गई हां रानी और वो देखो उमा गेंद को पकड़ने के लिए सड़क पर दौड़ रही है अरे रे सामने से स्कूटर आ गया आ अरे अरे, अरे राजू जल्दी आओ मेरे साथ हां उमा सड़क पर गिर गई है हम्म अरे शायद स्कूटर से टक्कर भी हो गई है हां जल्दी चलो जल्दी चलो sure uh, अरे चलो चलो जल्दी जल्दी अरे देखो स्कूटर वाले अंकल उमा को उठा रहे हैं अरे अरे चलो चलो जल्दी जल्दी अरे चलो चलो जल्दी रोनी रोनी शाबाश रोनी हां आओ आओ खड़ी हो जाओ खड़ी हो जाओ हां शाबाश शाबाश अरे वाह शाबाश बेटा अरे तुम्हारे पैर में तो चोट लग गई है बैठ है चल चल आ, चलो, चलो, चलो, चलो। पानी है क्या आ, नल है कहीं कही? जी के कोने में है शाबाश आजा बेटा आजा बोले पूरा सामने निकल बस थोड़ा सा और चलो हां शाबाश शाबा हां अच्छा आ लो अब यहां बैठ जाओ बेटा शाबाश बहुत दर्द हो रहा है बेटे रोने रोनी, रोनी शाबाश ये देखो अभी हम आपका पांव पानी से धो देंगे है हा ना हां आइए ये ये देखा हमने आपका पांव पानी से धो दिया और अब हम इस पे हां ये साफ रुमाल की पट्टी बांधेंगे बस बस बस बस बस खत्म बात ठीक हो गई अब तो अच्छा ठीक है बेटा अभी आप यहीं रुको हम अपना स्कूटर ले आते हैं फिर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे ना नहीं नहीं अंकल हम खुद चले जाएंगे हमारा घर पास में ही है अंकल आपकी मदद से उमा का दर्द कुछ कम हो गया है अच्छा ठीक है बेटा तो हम चलें हां और देखो बेटे सड़क पर मत खेला करो हम्म के खेलने की जगह पार्क होती है देखो सड़क पर मोटरों या स्कूटर मोटरसाइकिलों से चोट लग सकती है है ना अब देखो बेटा तुम गिर गई ना अगर हम स्कूटर नहीं रोक लेते तो तुम्हें ज्यादा चोट लग सकती थी है ना मैं तो गेंद पकड़ने के लिए दौड़ रही थी फिर भी बेटा सड़क पर नहीं दौड़ना चाहिए हां गेंद पकड़ने के लिए भी नहीं अच्छा ठीक है अब ठीक से घर जाना है अच्छा मैं चलता हूं अच्छा बच्चे अच्छा चलता चलो चलो उमा कैंसिल हां कैंसिल अरे उमा तेरे पैर में रुमाल कैसे बंधा है क्या हुआ दीदी हम लोग पार्क में खेल रहे थे उमा गेंद के पीछे दौड़ी हां गेंद सड़क पर चली गई और पता है दीदी क्या हुआ हां उमा सड़क पर गिर गई अरे बाबा सामने से एक स्कूटर आ रहा था अगर स्कूटर वाले अंकल समय पर स्कूटर नहीं रोक लेते तो तुमको ज्यादा चोट लग सकती थी उमा कितनी बार मना किया है कि सड़क पर मत खेलो सड़क पर मत दौड़ो अब लग गई ना चोट दीदी दर्द हो रहा है अरे देखिए ये पट्टी किसने बांधी पता है दीदी स्कूटर वाले अंकल ने उमा का पैर पानी से धोया और फिर ये पट्टी बांध दी अच्छा हां दीदी वो बहुत अच्छे अंकल थे वो हमें घर छोड़ने भी आ रहे थे लेकिन हमने मना कर दिया चलो अब मैं दवा लगा देती हूं चोट पर जल्दी ठीक हो जाएगी ये ये ये रही दवा लो मैं तुम्हारे दवा लगा देती हूं हां शाबाश शाबाश आ ये अब देखती कोई बात नहीं कोई बात नहीं दवा तो लग गई और अब मैं पट्टी भी बांध देती हूं हूं ये आ हां अच्छा उमा अब दर्द तो नहीं हो रहा अरे भाई बेटा ठीक हो जाएगा देखो चुप हो जाओ हूं चुप हो जाओ उमा मत रो अभी तो ठीक हो जाएगा हां उमा अब तो दीदी ने दवा भी लगा दी है ना देखो एक गाना गाते हैं उमा तुम गाना सुनो और राजू रानी तुम दोनों मेरे साथ गाओ अच्छा दीदी अगर कभी लग जाए चोट अगर कभी लग जाए चोट अगर कभी लग जाए चोट अगर कभी लग जाए चोट नल के पानी से धो डालो नल के पानी से धो डालो नल के पानी से धो डालो चोट साफ कर दवा लगा लो चोट साफ कर दवा लगा लो पानी से धो दवा लगा लो पानी से धो दवा लगा लो दवा लगाकर पट्टी बांधो दवा लगाकर पट्टी बांधो दवा लगाकर पट्टी बांधो झटपट बांधो पट टी बांधो झटपट पत बांधो पट्टी बांधो झटपट पत बांधो पट्टी बांधो झटपट पत बांधो पट्टी बांधो, पत बांधो, बांधो। <laughs> हां शाबाश याद रखो अगर कभी चोट लग जाए और आसपास कोई बड़ा ना हो तो घाव को साफ पानी से धो लो और फिर उस पर दवा लगा लो हां और फिर पट्टी बांधो <laughs> दीदी अगर दवाई ना हो तो तो भी पानी से तो जरूर साफ कर लो और नंबर एक बात तो ये कि सड़क पर कभी मत खेलो कभी मत दौड़ो दीदी क्या है सड़क पर कभी ना जाए नहीं भाई ऐसी बात तो नहीं है सड़क पर तो जाओगी ही स्कूल जाते समय पार्क या बाजार जाते समय सड़क तो आएगी ही मेरे कहने का मतलब यह है कि सड़क पर होशियारी से चलो जब कोई गाड़ी नहीं आ रही हो तब सड़क पार करो सड़क पर दौड़ो कभी मत हां दीदी जब मैं अपनी मां के साथ बाजार जाता हूं ना हूं तो मां कहती है कि मेरी उंगली पकड़कर सड़क पार करो हां भाई जब सड़क पर बहुत भीड़ हो तो हमेशा किसी बड़े के साथ सड़क पार करो हूं मेरे पिताजी कहते हैं कि जब बत्ती हरी हो तब सड़क पार किया करो ठीक है पर तुम लोग बड़ी सड़कों पर जहां बहुत सवारियां होती है ना मत जाया करो किसी बड़े के साथ जाओ और उनका हाथ पकड़कर ही सड़क पार करो हम दीदी फिर तो चोट नहीं लगेगी ना नहीं उमा फिर चोट नहीं लगेगी चले सड़क पर सदा पकड़कर बड़ों का हाथ साथ-साथ अरे राजू ये तो गीत बन गया हां दीदी जले सड़क पर सदा पकड गर बढू का हाथ साथ साथ साथ-गण yes. साथ, पकड कर हाथ हा शाबाज जले सड़क पर सदा पकड कर बढू का हाथ साथ-गण साथ-गण, साथ-गण, साथ-गण के हाथ गले सड़क पर कदम पकड़ कर बड़ों का हाथ साथ साथ साथ काट पकड़ के हाथ साथ साथ पकड़ के हाथ तभी सड़क पर हम Mòtar, truck, scooter Sardak, pè motor, truck, scooter Lleg sakti hai kabhi bhi tukkar Sardak, pè motor, truck, scooter Lleg sakti hai kabhi bhi tukkar सदा पकड़कर अगर तुम राजू कहीं जा रहे हो और राजू को चोट लग जाए तो तुम क्या करोगी दीदी मैं सबसे पहले राजू को चुप कराऊंगी क्यों राजू रोएगा ना तो पहले उसे चुप कराना पड़ेगा <laughs> नहीं नहीं उमा ठीक से बताओ मजाक छोड़ो दीदी पहले मैं चोट को साफ पानी से धो दूंगी हम फिर दवा लगा दूंगी फिर पट्टी बांधूंगी शाबाश पर रास्ते में दवा कहां से आई हां उमा अगर दवा ना मिले तो तुम्हें घाव धोकर पट्टी बांधूंगी और पट्टी कहां से आएगी मैं रुमाल से पट्टी बांधूंगी हूं तू तो हमेशा रुमाल खो देती है कहां से बांधेगी रुमाल एक तो अब से मैं रुमाल नहीं खोऊंगी और फिर दीदी ने कहा था कि घाव को साफ पानी से तो जरूर धो दो, दो तो फिर पानी से तो जरूर ही धोऊंगी है ना दीदी हूं शाबाश तुम्हें तो खूब याद रहा हूं मैं और दीदी हम सडक पर कभी नहीं खेलेंगे अएक दम ठीक और सडक पर हमेशा किसी बड़े के साथ ही सडक पार करेंगे जाबाश ऐसा करोगे तो तुम लोगों को चोट नहीं लगेगी चले सडक पर सदा पकड़ कर पडो का हाथ साथ साथ पकड़ कर, कर बड़ों का हाथ साथ साथ साथ काट काट पकड़ के हाथ साथ साथ पकड़ के हाथ, पकड़ के हाथ। कभी चढ़ पर हम motor truck scooter sadak pe motor truck scooter lag, hai, motor, truck, khootar, lag hai, sakti hai kabhi bhi takkar sadak pe motor truck scooter lag sakti hai kabhi bhi takkar पर सदा पकड़ कर बड़ों का हाथ साथ दा जोत लगे तो अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम बाल जगत के अंतर्गत प्रसारित इस कार्यक्रम का निर्माण किया था वंदना अरिमर्दन ने इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किया गया